श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद दो द्वितीय दर्शन पहला अखंड मंडलाकार दर्शित ये नस्म श्री गुरवे नम द्वितीय दर्शन का प्रसंग सुबह का समय था आठ बजे होंगे श्री रामकृष्ण उस समय दाठी बनवाने की तैयारी में थे तब भी थोड़ी ठंडी थी इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार दार साल ओढ़े हुए थे मास्टर को देखकर उन्होंने कहा तुम आए हो अच्छा यहाँ बैठो यह वार्तालाप श्री राम कृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था ना आया हुआ था श्री राम कृष्ण उसी बरामदे में बैठकर कर दाढ़ी बनवाने लगे बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे शरीर पर शाल थी पैर में जूतियाँ साहस्य वजन थे बात करते समय कुछ तुतलाते थे श्री राम कृष्ण मास्टर से क्यों जी तुम्हारा घर कहाँ है मास्टर जी कलकत्ते में श्री राम कृष्ण यहाँ कहाँ आए हो मास्टर यहाँ व्राहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ ईशान कविराज के यहाँ श्री राम कृष्ण ओहो ईशान के यहाँ श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री राम कृष्ण का जगन माता के पास रोना। नाम श्री राम कृष्ण क्यों जी केशव अब कैसा है बहुत बीमार था मास्टर जी हाँ मैंने भी सुना था कि बीमार हैं पर अब शायद अच्छे हैं श्री राम कृष्ण मैंने तो केसव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था माँ केसव की बीमारी अच्छी कर दे केसव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा इसी से तो नारियल चीनी मानी थी मार्च अट्ठारह क्यों जी क्या कोई कुक साहब आया है सुना वह लेक्चर व्याख्यान देता है मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था कुक साहब भी साथ था मास्टर जी हाँ ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना उनके विषय में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य श्री राम कृष्ण प्रताप का भाई आया था कुछ दिन यहाँ रहा कामकाज कुछ है नहीं कहता है मैं यहाँ रहूँगा सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है कच्चे बच्चे कई हैं मैंने खूब डांटा भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं उनकी देखरेख उनका पालन पोषण तुम ना करोगे तो क्या कोई गाँव वाला करेगा शर्म नहीं आती बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है उन्हें कोई और पाल रहा है बहुत डाटा और कामकाज खोज लेने को कहा तब यहाँ से गया